पत्रावली नब्बे प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट को लिखित न्यूयॉर्क पच्चीस अप्रैल अठारह सौ चौरानबे प्री प्रोफेसर आपको आमंत्रण के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ एवं सात मई को आऊँगा जहाँ तक सैया का प्रश्न है मेरे मित्र आपका स्नेह एवं उदार हृदय पत्थर को भी कोमलता में परिणित कर देंगे मुझे दुख है कि ग्रंथकारों के प्रातराश में सम्मिलित होने सेलम नहीं जा रहा हूँ मैं सात मई तक घर आ रहा हूँ आपका ही विवेकानंद इक्यानवे कुमारी ईसा बेल्ट मैकुंडली को लिखे न्यूयॉर्क २६ अप्रैल अठारह सौ चौरानवे तुम्हारा पत्र कल मिला तुम पूर्णतः ठीक थी मुझे उस पागल इंटीरियर शिकागो इंटीरियर एक प्रेस ब्रिटेनियन अखबार जो स्वामी जी के विरुद्ध लिखता था का मजाक पसंद आया किंतु भारत से आई डाक जो मुझे तुमने कल भेजी है सचमुच जैसा मदर चर्च ने अपने पत्र में लिखा है काल के बाद मिला एक शुभ संवाद है दीवान जी का एक बहुत सुंदर पत्र आया है उस वयोवृद्ध सज्जन ने हमेशा की तरह मदद का प्रस्ताव किया है प्रभु उनका भला करे फिर कलकत्ता में प्रकाशित मेरे बारे में एक पुस्तिका है स्पष्ट है कि मेरे जीवनकाल में ही कम से कम एक बार इस पैगंबर को अपने देश में ही सम्मान प्राप्त हुआ भारतीय एवं अमेरिकन अखबारों और पत्रों में मेरे बारे में प्रकाशित सामग्री के उद्धरण है कलकत्ते के पत्रों में प्रकाशित उद्धरण तो विशेषकर संतोषप्रद है पर इनकी अति सयोक्तिपूर्ण लेखन शैली के कारण मैं इन्हें तुम्हारे पास न भेजूँगा उनमें मुझे विशिष्ट अद्भुत और इसी ढंग की बेकार की बातों से विभूषित किया गया है परंतु उन्होंने मुझे समग्र जाति की कृतज्ञता भी भेजी है अब सिर्फ एक बात के सिवा मुझे कोई चिंता नहीं है कि मेरे देशवासी या अन्य लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मेरी बूढ़ी माँ है वे जिंदगी भर यातना सहती रहीं और इन कष्टों के बीच भी मुझे ईश्वर और मानव के सेवार्थ अर्पण कर सकी किंतु यह संवाद कि उन्होंने अपने सबसे प्यारे का अपनी आशा का त्याग किया दूर देश में घोर वाश्विक जीवन बिताने के लिए जैसा कि मजुमदार कलकत्ते में प्रचारित कर रहे हैं उनका प्राण हर लो पर प्रभु महान है उनकी संतान को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता मेरे किसी प्रयास के बिना ही भेद खुल गया क्या तुम जानती हो कि हमारे अन्यतम प्रधान पत्र का जो मेरी इतनी प्रशंसा करता है संपादक कौन है और ईश्वर को धन्यवाद देता है कि हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने अमेरिका आया व मजुमदार का चचेरा भाई है बेचारा मजुमदार ईर्षावश उसने झूठ बोलकर अपना ही अहित किया है ईश्वर जानता है मैंने अपनी सफाई देने का कोई प्रयास नहीं किया फोरम में मैंने श्री गांधी का लेख इससे पूर्व ही पढ़ लिया था अगर तुम्हारे पास गत मास का रिव्यू ऑफ रिव्यूज हो तो उसमें से भारत की अफीम समस्या पर भारत के एक सर्वोच्च अंग्रेज अधिकारी का दिया हुआ हिंदुओं के संबंध में विवरण माँ को पढ़कर सुना देना उसने हिंदुओं की तुलना अंग्रेज़ों से की है और हिंदुओं को आसमान पर चढ़ा दिया है सर लेपेन ग्रिफिन हमारी जाति के कट्टर शत्रु थे पता नहीं मोचे में यह परिवर्तन कैसे हुआ बोस्टन में श्रीमती ब्रीड के यहाँ समय बहुत अच्छा बीता और प्रोफेसर राइट से मुलाकात हुई मैं बोस्टन फिर जा रहा हूँ दरजी मेरा नया गाउन बना रहा है कैब्रिज यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में मेरा व्याख्यान होगा और मैं वहाँ प्रोफेसर राइट का मेहमान रहूँगा बोस्टन के पत्रों में मेरे स्वागत में वे लोग खूब लिख रहे हैं अब इन वाहियात कामों से मैं थक गया हूँ मई के उत्तरार्ध में शिकागो जाऊँगा और कुछ दिन ठहरने के बाद मैं पुनः पूर्व की ओर वापस चला जाऊँगा मैंने पिछली रात को वाल्डोर्फ होटल में व्याख्यान दिया था श्रीमती स्मिथ ने दो डॉलर प्रति टिकट बेचे यद्यपि हाल पूरा भरा हुआ था लेकिन था छोटा ही सभी अभी तक रकम मुझे नहीं मिली है आशा है आज दिन भर में मिल जाएगी लीन में मुझे सौ डॉलर प्राप्त हुए उनको मैं भेज नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे नया गाउन तथा दूसरी उटपटांग चीज़ें लेनी है बोस्टन में मैं रुपये कमाने की आशा नहीं करता फिर भी अमेरिका के मस्तिष्क को स्पर्श तो मुझे करना ही है और मुझसे अगर हो सका तो उसे और उद्देलित भी करना है तुम्हारा प्यारा भाई विवेकानंद कुमारी इसाबेल मैककिंडली को लिखे न्यूयॉर्क दो वास्तव में पहली मई अट्ठारह चौरानवे अठारह सौ प्रिय बहन मैं विवश हूँ अभी तत्काल तुमको पुस्तिका नहीं भेज सकूँगा अखबार की कुछ कतरने भारत से आई है तुम्हें तुम्हारे पास भेज तुम्हें तुम्हारे पास भेज रहा हूँ पढ़ने के पश्चात उन्हें श्रीमती बैगली के पास भेज देना इस पत्र के संपादक मजुमदार के संबंधी है। मैं बेचारे मजुमदार के लिए दुखी हूँ मुझे यहाँ अपने कोर्ट के लिए अभीष्ट नारंगी रंग नहीं मिल सका अतः जो सबसे अधिक उस जैसा मिला पीलेपन की अधिकता लिए हुए गहरा लाल रंग उसी से संतोष करना पड़ा कुछ दिनों में कोर्ट और तैयार हो जाएगा अभी उस दिन वाल्डोर्फ में व्याख्यान से मुझे सत्तर डॉलर प्राप्त हुए कल के व्याख्यान से आशा है कुछ अधिक ही प्राप्त होंगे सात तारीख से सत्रह तारीख तक बोस्टन में कार्यक्रम है पर वे लोग बहुत कम देते हैं कल मैंने एक पाइप तेरह डॉलर का खरीदा है कृपया फादर पोप से इसका जिक्र न करना कोर्ट में तीस डॉलर लगेंगे मुझे खाना ठीक मिल रहा है और पर्याप्त रुपये भी आगामी लेक्चर के बाद बैंक में कुछ जमा करवा सकूँगा शाम को मैं एक निरामिस भोज में बोलने जा रहा हूँ हाँ मैं निरामिस हूँ क्योंकि जब वैसा खाना मिल जाता है तो मैं उसे ही अधिक पसंद करता हूँ परसों लीमन एबार्ट के यहाँ एक और मध्यान्ह भोज का निमंत्रण है मेरा समय बहुत अच्छा बीत रहा है बोस्टन में भी बहुत अच्छा बीतेगा सिर्फ उस गृहित लेक्चरबाजी को छोड़कर जैसे ही उन्नीसवी तारीख बीतेगी बोस्टन से शिकागो एक छलांग और फिर आराम और विश्राम की एक लंबी सांस दो तीन हफ्ते तक विश्राम बस बैठा रहूँगा और बातें करूँगा बातें और धूम्रपान हाँ तुम्हारे न्यूयॉर्क के लोग बड़े भले हैं सिर्फ बुद्धि की अपेक्षा उनके पास धन अधिक है मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच व्याख्यान दे जा रहा हूँ श्रीमती ब्रीड ने बोस्टन और हार्वर्ड में तीन तीन व्याख्यान आयोजित किए हैं कुछ के आयोजन लोगों आयोजन लोग यहाँ भी कर रहे हैं जिससे शिकागो जाते समय मैं न्यूयॉर्क एक बार फिर जाऊंगा और उन्हें दो चार जोरदार बातें सुनाकर पैसे जेब में भर लूँगा और शिकागो उड़ जाऊंगा। न्यूयॉर्क या बोस्टन से यदि तुम्हें कुछ ऐसा मांगना हो जो शिकागो में न मिलता हो तो जल्दी ही लिख देना अब मेरे पास ढेर से डॉलर हैं तुम जो चाहोगी क्षण भर में भेज दूँगा या न सोचना कि इसमें कुछ अशोभन होगा मेरे संबंध में कोई पाखंड नहीं यदि मैं भाई हूं तो भाई हूं। दुनिया में अगर किसी बात से मुझे नफरत करना है तो पाखंड से तुम्हारा स्नेही भाई विवेकानंद प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट को लिखित न्यूयॉर्क 4 मई अठारह सौ प्रिय अध्यापक जी मुझे अभी अभी आपका पत्र मिला और यह करना अनावश्यक है कि मुझे आपके कथनानुसार कार्य करने में प्रसन्नता होगी कर्नल हिंगसन के पत्र भी मुझे प्राप्त हुए हैं मैं उनको जवाब दे दूँगा रविवार 6 मई को मैं बोस्टन में रहूँगा और सोमवार को श्रीमती हाउ के महिला क्लब में, में मेरा व्याख्यान होगा आपका चिर विश्वासी विवेकानंद